1888 में महात्मा गांधी कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन गए में अठारह में वे वहां वकील के तौर पर काम करने दक्षिण अफ्रीका गए वहां उन्होंने नस्लीय भेदभाव का पहली बार अनुभव किया जब उन्हें टिकट होने के बाद भी ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे से बाहर धकेल दिया गया क्योंकि वह केवल गोरे लोगों के लिए आरक्षित था किसी भी भारतीय व अश्वेत का प्रथम श्रेणी में यात्रा करना प्रतिबंधित था इस घटना ने गांधीजी पर बहुत गहरा प्रभाव डाला और उन्होंने नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करने की ठान ली बावीस मई अठारह को गांधीजी ने नटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारियों के लिए कठिन परिश्रम किया बहुत ही कम समय में गांधीजी अफ्रीका में भारतीय समुदाय के नेता बन गए महात्मा गांधी एक नाम सादा जीवन उच्च विचार आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो नमस्कराते रहो रघुवती राघ राज पती पावन सीतारा